द्रम कर्णे स्मया मेवा भद्रं पशे महाज्र स्थिर सुशस्तमीभ्यसे शान शांति सा अथर्वेदीय प्रश्न परिषद ष्ठ प्रश्न के द्वितीय मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था यही पंत शरीर स पुरुष इत्यादि मंत्र है किंतु यहां बौद्धों के साथ में शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ है बुद्ध उनका कहना है बौद्धों का कहना है सुसुप्ति में ज्ञान नहीं होता किंतु वेदांति सुस्रुप्ति में भी ज्ञान मानते हैं वो कहते ज्ञान नहीं क्यों गेय का भाव है ज्ञान ज्ञ से अभिन्न होता है उनके मत में ज्ञाय नहीं, नहीं।, नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है सुश्रुप्ति में ज्ञ नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है ऐसा उनका कहना है उस मत का खंडन करना है शून्यवादी बहुतों का कहना है कि सुश्रुक्ति अवस्था में ज्ञान नहीं रहता अरे सर्वम शून्य हो जाता है ज्ञा तो है ही नहीं ज्ञान भी नहीं है सुश्रुति ज्ञाना भागवती वैसे अनुमान करेंगे ज्ञाभागत तो अवस्था जो है ज्ञान के अभाव वाली है क्यों गय का अभाव है का अभाव है तो ज्ञान अभाव भी है उनका ऐसा है किंतु गुदान्तियों को तो इष्ट नहीं है वेदांती ज्ञान को स्वीकार करते हैं सुसुप्ति नहीं सभी अवस्थाओं में ज्ञान है आत्मरूप ज्ञान है विषय का ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं है कि सामान्य ज्ञान तो है, मानना है। इसको लेकर चल रहा था भाष्य में कहा था वैनाशिक्ञाना कल्पति है वो कहते हैं वैनाशिक विनाश विनाश बोलते हैं इसलिए वैनाशिक राम पढ़ाए होगा वैनाशिक क्या मानता है ज्ञ का अभाव होने पर ज्ञाना भाव मानता ही है सुशुद्ध में ज्ञ का अभाव है किसी वस्तु का ज्ञान होता नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है विषय नहीं तो ज्ञान भी नहीं है फिर यदि ऐसा वो बोले तो ज्ञान अभाव को जो सिद्ध किया जा रहा है ज्ञा अभाव के द्वारा बौद्ध मत में कहते हैं ये न तद अभाव कल्पित जिससे ज्ञान का अभाव की कल्पना करेगा बौद्ध अभाव तस् अभाव केन न उसके अभाव किससे कल्पना करोगे जिससे जिस हेतु देकर के गे तो हेतु के द्वारा अब ज्ञान भाव सिद्ध करना चाहते हो तो उसका जो अभाव होगा उसका किस हेतु क्या हेतु दे करके सिद्ध करेंगे माना गया के द्वारा ज्ञाना भाव सिद्ध करना चाहते हो किन्तु ग्ञया भाव सिद्ध करने वाला क्या होगा हेतु सिद्ध करने वाला क्या रहेगा आखिर मानना पड़े ज्ञान ज्ञान से तो सिद्ध करना ज्ञाय का अभाव है कैसे जाना तुमने उस काल में जिस गेह के अभाव के द्वारा ज्ञाना भाव सिद्ध करना चाहते हो वो तो ग्यय का अभाव किससे जानोगे जिसे जानोगे वो ज्ञान है वो ये बोलना चाहेंगे सिद्धांत वक्तव्य वैनाशिक ने कहा इसी के आगे है टीका थोड़ी सी ना द्वितीय यहां पर देखो टीका में एक दो विकल्प खड़ा किया था पूर्व पृष्ठ वालों ने यहीं पर था क्या था द्वितीय द्वितीय पंक्ति में कहा था एवं अभी ज्ञाना भाव कल्पक से गया भाव से का कल्पक मन हेतु होता है गया भाव ज्याना का अभाव होने से ज्ञाना ये बोला जा रहा है पर जो गय अभाव है उस गय का अभाव का ज्ञान हम अंगीकृत है नय का अभाव का ज्ञान है कि नहीं उसको स्वीकार करना कि नहीं करना यदि स्वीकार करते हैं अभाव का आज के न ज्ञान अभाव सिद्ध गय तो का अभाव का ज्ञान है हमें इसलिए हम गय के अभाव से ज्ञान अभाव सिद्ध कर ऐसा मानते हो तो ज्ञान अभाव सिद्ध नहीं होगा फिर ज्ञान तो रह गया ज्ञाभाव का ज्ञान रह गया ना किसका ज्ञान अभाव का क्या? जिसके द्वारा आप गय का अभाव के द्वारा ज्ञान का अभाव ज्ञान तो है पहला पक्ष तो नहीं बनता ये बोल दिया था। अब ये टीका में बोलते हैं आगे न द्वीप करके बोलते हैं हम स्वीकार नहीं करेंगे बोलेंगे वैनाशिक जो होता है सुशुप्ति में ज्ञान का अभाव का ज्ञान को भी स्वीकार नहीं करेंगे नहीं करेंगे ऐसा यदि मान न द्वितीय जो कहा था अंगीकृत न अंगीक अंगीकृत ऐसा पक्ष इसके उत्तर भी देते तो देखो ज्ञा का अभाव जो होगा जिससे आप ज्ञान अभाव सिद्ध करोगे वो जो ज्ञेय का अभाव ग्यय है विषय बनना पड़ेगा तभी तो उसके द्वारा आप सिद्ध करने जाओगे ज्ञान अभाव वो भी ज्ञ है महाश्य में कहा तद अभावश्य विवाद भावस्या भी ज्ञेय का जो अभाव जिस अभाव के द्वारा ज्ञाना भाव सिद्ध करना चाहते हो ज्ञेय का अभाव भी ज्ञेय है जैसे ज्ञेय ज्ञेय है ज्याया का अभाव भी ज्ञेय है जानना पड़ेगा ज्ञा तो ज्ञाना भावी ते यदि ज्ञान न हो तो फिर ज्ञेय का अभाव की सिद्धि नहीं होगी तो गय के अभाव की सिद्धि नहीं होगी तो फिर ज्ञान अभाव की सिद्धि कैसे होगी हम एक आव बोहुं तो बौद्ध तो ज्या आ गए ज्ञान से ज्ञान तत्वाभाव ज्ञान से बौद्धों की ओर से कहा गया ज्ञान से ज्ञाविक्त तत्व ज्ञान जो है ज्ञ से अभिन्न है इसलिए में ज्ञान ज्ञ नहीं है इसलिए ज्ञान भी नहीं ज्ञ से अभिन्न है ज्ञान यह उनका तर्क है एक कहा भाव ज्ञान जो है ज्ञेय अभिन्न है अव्यतिरिक्त है व्यतिरिक्त मान भिन्न नहीं है अभिन्न होने से ज्ञा अभाव में ज्ञान अभाव तो है ही नहीं कोई तो ज्ञान अभाव से हो जाए क्यों उसे अभिन्न का भी तो अभाव भी हो जाएगा जब ज्ञेय का अभाव हो गया तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा हमारा कहना यह है यदि ऐसा हो तो बोले तो सिद्धांत करना ऐसा नहीं होगा क्यों अभाव से अभी गे तो अभी अभाव जो अभाव है वो भी गेय स्वीकार किया है उसने गेह का जो अभाव है वो भी ज्ञ है ऐसा बौद्धों ने स्वीकार किया है जाना जाता है करके अभाव से अभि गय द्वार जो ग्यय का अभाव होगा ये अभाव बन गया वो जिसके द्वारा ज्ञान अभाव सिद्ध कर वो भी ग्यय है अभाव भी ज्ञाय है गय द्वार ग्यय तो अपने भी अभाव बौद्ध ही मान वैनाश ग ही वैनाशिक स्वीकार किया है अभाव भी ग्यय होता है भाव पदार्थ जैसे ज्ञ होता है वैसे अभाव भी होता है अभाव को भी जानना होता है ना ये स्वीकार किया है इसलिए अभावी वैनाश गयी अभाव को भी उन्होंने वैनाशिको ने ज्ञे माना हुआ है स्वीकार किया है वैनाश गयी और नृत्य अभाव को एक तो ग्ञय स्वीकार किया है और दूसरा नित्य भी स्वीकार किया अभाव नृत्य होता है अभाव तीन प्रकार के अभाव होगा दिखाएंगे में तीन प्रकार का अभाव है वो अभाव को नित्य घोषित किया है अभाव नित्य होता है एक तो ज्ञेय होगा और दूसरा नित्य होगा ऐसा उन्होंने स्वीकार किया हुआ है और यह नहीं बोल सकते कि अभाव ज्ञेय नहीं है करके नहीं कर सकते एक कह सिद्धांत वह नित्य स्थल तद अव्यतिरिक्त ज्ञान जब अभाव ज्ञ का अभाव के द्वारा ज्ञान अभाव सिद्ध करना है और अभाव को भी ज्ञेय माना हुआ है और नित्य माना हुआ है तो उस ज्ञेय जो से अभिन्न जो ज्ञान होगा तो वो तर तद अभ्यतम चर ज्ञानम नित्यम है ज्ञान भी नित्य हो जाएगा जब अभाव तुम्हारा नित्य है वो ज्ञेय बना हुआ अभाव नित्य मान दो उसको जब ज्ञ तुम्हारा नित्य है तो उससे अभिन्न ज्ञान भी नित्य हो जाएगा तो नित्य का नाश कैसे होगा ज्ञान नित्य कल्पित नित्य कल्पित होगा ज्ञान भी तद अभावश्य है ज्ञानात्मक और उसका जो अभाव होगा ज्ञान रूप ही हो या ज्ञेय का अभाव क्या रूप हो गया ज्ञान रूप हो गया ज्ञानारूप ज्ञानात्मकत्वाद अभावत्व मात्र अभाव अभाव बोल तो केवल शब्द मात्र है तुम्हारे यहाँ अभाव से तो होता ही नहीं ज्ञान अभाव ज्ञान अभाव बोलते वास्तव में ज्ञ से जो अभिन्न है अभाव भी गेह तुम्हारे यहाँ तो अभाव है तो उससे अभिन्न जो ज्ञान होगा भाव होगा अभाव होगा भाव ही कभी तो बात रहे केवल मात्र है जो ज्ञान भाव होता है करके कहना न परमार्थ तो अभावत तुम, तुम में में अभावत तो तो दो अभावत्म अनित्यत्व से ज्ञान से वास्तव में ज्ञान में न अभावत्व आएगा न अनित्यत्व आएगा दोनों नहीं आ सकता है आगे कहते हैं न चाह नित्य से अभाव नाम मात्र अध्यारोपे किंच न छिड़ना यह ऐसा नहीं कि नित्य जो ज्ञान है जिस ज्ञान को नित्य नित्य ज्ञान है उसको अभाव नाम मात्र अध्यारोप केवल उसमें नित्य ज्ञान में आरोप कर दिया गया बौद्धों ने क्या अभाव नित्य ज्ञान को अभाव मान लिया इतना आरोप किया वास्तव में अभाव नहीं है आरोप करने मात्र से न किंचित न छिड़ना हमारी कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला न मैंने असमागम हमारे यहाँ वेदांत किया कुछ नहीं बिगड़ेगा हम ज्ञान बोलते हैं तो अभाव शब्द से बोल दिया आरोप कर दिया अभाव का नाम डाल करके आरोप किया उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं न किंच न छिन्नम हमें यहाँ कोई भी अनिष्ट नहीं होगा ऐसा कहा एक और दो भी टिप्पणी तद अभावश्य यदि घटाधि जेया भिन्न से ज्ञान अभाव वश्यक अर्थ इतिया कि घटादि ग्य से अभिन्न जो ज्ञाना भाव है वह ज्ञाना तो भी ज्ञानात्मक घटादि से अभिन्न जो ज्ञाना भाव होगा घटादि जो गेय है ज्ञ पदार्थ है ज्ञ से अभिन्न ज्ञान तो घटादि भी ज्ञ है तो ग्यय से अभिन्न जो ज्ञान ज्ञाना भाव होगा वो ज्ञाय घटादि भाव रूप हो जाएगा ज्ञान स्वरूप होने से यह बोलते हैं सुसुप्त घटादी नाम अभाव में सुटादी का जो अभाव है वो है वो तुमने माना हुआ अभाव को ज्ञान मानना पड़ेगा नाम अथवा तस्वैनाशिक मते उस मत में अभाव उसमें जो अभाव है वो भी ज्ञ है तो ज्ञ ब हो जाएगा ज्ञान ज्ञान रूपी हो जाएगा ज्ञान अब आप सब जैसे तुमने बोला हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं कहा दो की टिप्पणी में कहते हैं ज्ञान से वास्तव नित्यत्म सत्व से हमारा कुछ बिगड़े ज्ञान में जो नित्यत्व है वास्तव सत्यत्व है उसको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है अभाव में हम घोषित करते दे रहे मातृ ये कहा ठीक है देखें ठीक है ज्ञाभाव से अज्ञात ज्ञाना भाव कल्पकत्व संवाद के अभाव के द्वारा ज्ञान का अभाव मानते हो तुम तो, सुशुक्ति में कोई ज्ञाय नहीं है इसलिए ज्ञान भी नहीं है ये तो करना चाह इसलिए सर्वम शून्य कुछ भी नहीं है अज्ञात ग्याया भाव यदि अज्ञात अवस्था में हो गया का जो अभाव होगा ज्ञात नहीं है अज्ञात हो तो उसके द्वारा अज्ञात अवस्था में ज्ञान अभाव की सिद्धि हो पाएगी कि नहीं पाएगी अज्ञात गया भाव के द्वारा भाव ज्ञाना भाव तो नहीं कर सकोगे ये कह रहे हैं ज्ञान अभाव होगा वह उसका वो अभी ज्ञान कल्पकत्व तो ज्ञान के अभाव के कल्पक बन नहीं सकता वो वो हेतु बन नहीं सकता सुश्रुति ज्ञाना भावी ज्ञाभावत्व बोल रहे हो वो जो ग्ञ का अभाव के द्वारा ज्ञाना भाव सिद्ध कर ज्ञान है कि नहीं अगर अज्ञात है वो तो उसके द्वारा ज्ञाना भाव की सिद्धि नहीं होगी ये कहा ये कह रहे सिद्धांत बोल रहे ज्ञाभाव से अपनी अज्ञात जो अज्ञात ग्ञ अभाव होगा वह ज्ञान ज्ञाना भाव कल्पकत्व तो ज्ञान के अभाव के कल्पक नहीं बन सकता हो असंभव अवश्यम ज्ञात वो भी अवश्य ज्ञान ज्ञ का अभाव होगा जो ज्ञाना भाव का कल्पक हेतु बनने वाला वह भी ज्ञाय होना पड़ेगा ज्ञाय क्या ज्ञान विषय को ज्ञाय कहा जाता है वो भी है। तो होने से तद ज्ञाना भाव में तद पते। इसलिए उसके ज्ञान के अभाव होने पर वो हो नहीं सकता है माने अगर ज्ञेय का अभाव का ज्ञान यदि नहीं है तो फिर वो ज्ञाना भाव सिद्ध नहीं हो सकता विका इसलिए कल्पना अनुपत्ति कल्पना हो ही नहीं सकती है गे अभाव के द्वारा ज्ञाना भाव सिद्ध नहीं कर पाओगे यदि अज्ञात अवस्था वाला है तो ज्ञान चाहिए उसके लिए ज्ञान चाहिए कालोन पते ज्ञान अनंगीकार पक्ष था हम ज्ञान को नहीं मानते जो कहा उसका ज्ञेय का अभाव का ज्ञान है कि नहीं करके कहा था नहीं है पक्ष का ये कहना ठीक नहीं बनता ज्ञान अभाव का ज्ञान मानना पड़ेगा तो सुसुप्त में ज्ञान अभाव का ज्ञान यदि है तो फिर मान्य सुसुप्त में ज्ञान का अभाव कैसे सिद्ध होगा वहां तो ज्ञान का ज्ञान है आपके पास फिर सुसुद्ध में ज्ञान सिद्ध नहीं होगा ये कहा ठीक कहते हैं आद्यकोटो द्वितीय कल्पम, कल्पम कल्पम संकटे आद्यकोटी में देखना पहले वाले में द्वितीय कल्प देखना पूर्व पृष्ठ में जो था क्या था किम तदानिम ज्ञाया भावे ना ज्ञाना भाव साध्य उत ज्ञान से आदर्शनात् ज्ञान से आदर्शनाथ वाला पक्ष है उस काल में ज्ञान नहीं दिखाई पड़ता है क्या सुसूत्र में इसलिए ज्ञाना भाव कहा जाता है ये पक्ष को लेकर के चलते है ये इसी पक्ष है इसीलिए बोलना चाहते हैं आद्य कोटो पहले वाली कोटी में द्वितीय कल्पम संगत ज्ञ इत्यादि सबसे कहा तो बहुत ज्ञान से ज्ञ अप ज्ञान ज्ञान जो है ना ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञय अभाव है ज्ञान अभाव इसलिए ज्ञाय के अभाव होने से ज्ञान अभाव हो गया ज्ञान से अभिन्न है ज्ञान तो ज्ञ नहीं है शुरू होती है तो ज्ञाना भाव सिद्ध हो जाएगा आदर्शनाथ पक्ष आ जाएगा कहा ना ज्ञान से आदर्शनाथ वहा ज्ञान आदर्शन है उस काल में क्यों ज्ञान का अभाव होने से ये कोई ठीका करना ये कहा शाह करता है कहा ये गया कह था यदि चेत न करके कहा सिद्धांत कहते ठीक है ज्ञाना भाव सिद्ध करोगे तो ज्ञाना भाव भी ज्ञाय होता है उसको भी जानना पड़ेगा जो ज्ञ का अभाव के द्वारा ज्ञानाभाव अभाव सिद्ध करोगे गय का अभाव भी गय है जैसे गै घटाधि विषय गय है वैसे उसका अभाव भी गय होता है एक इसके द्वारा खंडन किया अभाव को भी गय माना हुआ बौद्धों ने यह भी भाष्यकार ने आगे बता दिया और नित्य भी माना है अभाव भाष्यकार बता रहे, है रहे हैं ठीक है देखें वैनाश कमते भी वैनाश कमते भी अभावश्य हमारे मत में तो अब सभी पदार्थ गेय होते ही है आत्मा भिन्ना सब गेय है किंतु वैनाशिक मत में भी मान बौ मत में भी अभावश्य गय तो अभाव को गेय स्वीकार किया है उन्होंने तो गेय के अभाव भी गय है वो भी जानना पड़ेगा उसको उसके लिए ज्ञान रहेगा उस काल में भी शुक्ति में ग्या भाव के द्वारा ज्ञाना भाव सिद्ध करना चाहते हो सर्वम शून्य में के लिए किन्तु वो जो ग्ञा भाव हेतु होगा उसका भी ज्ञान होगा ज्ञान रहेगा तो ज्ञान अभाव कैसे हुआ ज्ञान है अभाव का ज्ञान है कौन सा ज्ञान का ज्ञान न होने पर भी ज्ञेय का अभाव का ज्ञान तो है वैनाशिक मत भी अभाविक मत में भी हम तो मानते ही है ज्ञा सभी पदार्थ के हमारे पति तो क्योंकि वैनाशिक मत में बौद्ध तो पथ में भी अभाव ज्ञाय है स्वीकार किया है उन्होंने कहा है बुद्धिबोध्यम त्रयाध अन्य संस्कृतम क्षणिकम सत उनमें ऐसा लिखा हुआ है बुद्ध कैसे लिखा है बुद्धि बुद्धिम त्रयाधन्य तीन को छोड़कर के बाकी सब के सब बुद्धि गुच्छा है तीन को छोड़कर तो तीन क्या है प्रतिसंख्या अप्रति और अभाव तीन को तीन को तो नित्य मानते हैं ये प्रतिसंख्या निरोध अप्रति और अभाव मान आकाश जो ना आवरण के अभाव को आकाश कहते हैं वो आकाश कोई भाव पदार्थ नहीं आवरण माने आवरण का अभाव रोकता नहीं है तो आवरण नहीं होता है उसका अभाव अभाव मानते हैं आकाश को बुद्धिबोध्यम त्रयाद अन्य है उनके यही का शब्द है वो बुद्धि बुद्धिबोध्यम त्रयाद अन्य तीन से अतिरिक्त जो होते तीन प्रकार के तो अभाव होंगे कि नहीं प्रतिसंख्या निरोध अप्रति संख्या निरोध और आवरण का अभाव रूप आकाश रूप ये तीन को छोड़कर के बाकी सब बुद्धि सर्थ शब्द है मान विषय नहीं है केवल केवल कल्पना ही होती है बुद्धि बुद्धिपुत है बुद्धि त्रयात अन्य संस्कृत क्षणिकम चु और कोई पैसे उत्पाद्य है संस्कृत उत्पाद्य है सर और क्षणिक है इत्यादि बौद्धों क्या कहा एक बुद्धि तीन की टिप्पणी उत्तर प्रमाण है उन्होंने ज्ञान को स्वीकार अभाव को भी ज्ञान माना हुआ है इसके लिए उसी विषय में उन्हीं के वाक्य का प्रमाण देते हैं बुद्धि बदम त्रयाद्यम संस्कृतम क्षणिकम चत इत्यादि उन्हीं का वाक्य है यह टिप्पणी काल का प्रमाण बुद्धिबोध्यम इत्यादि तो संस्कृतम का क्या अर्थ है वहां का उत्पाद्यम बुद्धि बुद्धि प्रमेय मात्र तीन प्रकार के अभाव को नित्य मानते हैं वो प्रतिसंख्या आकाश को आवरण का अभाव मानते हैं उससे अतिरिक्त जितने होते हैं बुद्धि बुद्धिबोद्य होते हैं बुद्धिबोद्यम ने प्रमेय मात्र जितने ज्ञान का विषय बनते हैं प्रमेय मात्र जितने भी प्रमेय है प्रमा के विषय को प्रमेय कहते हैं जितने भी विषय है सब्सार में तीन को छोड़ करके तीन प्रकार के जो अभाव होंगे उसको छोड़कर बाकी शब्द प्रमे त्रया तुच्छ रूपात अन्य ये तीनों को तो तुच्छ रूप मानते हैं किसको तीन प्रकार के अभाव को प्रति संख्या निरोध अप्रति संख्या निरोध और आव आकाश इनको तुच्छ मानते हैं जैसे बंद पुत्र आदि शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता है वस्तु नहीं अभाव है उनको के के सब छोड़कर सब बुद्धि में कल्पना और तो नहीं मिलते हैं आगे टीका में कहा वो क्या क्या है वो तीन प्रकार के अभाव त्रयाद कहा था टीका तो थीक, में बोलते हैं प्रतिसंख्या अप्रति संख्या निरोधा निरोदा, निरोदा स्यावा, का सरूपत्रशुद्धि ज्ञान नित्य सिद्ध होता है और ज्ञ बता है यह सिद्ध होता है सुशुद्धि में नित्यत्व और सत्व ज्ञान के अस्तित्व भी है नित्यत्विता है कारण से कैसे उन्होंने जो कहा बुद्धि त्रयाभ संस्कृतम ये क्षणिकम चतुदय वाक्य में कहा तीन तो तीन तो क्या है तुच्छ बस शब्द तो नहीं तुच्छ करता बंद आदि जैसे हैं कैसे प्रतिसंख्या निरोध अप्रति संख्या निरोध और आकाश और एक आकाश ये तीनों प्रतिसंख्या अप्रति संख्या का निरोध निरोध अभाव और दो का अभाव हो गया और तीसरा आकाश आवरण अभाव तीनों के ये तीनों त्रयिक्त से तीनों से अतिरिक्त जितने भी वस्तु है संसार में और कैसे है वो क्षणि अभाव नित्य होता है वस्तु तो नहीं है तो अभाव ही रहेगा ये तीन तो नित्य होते हैं प्रतिसंख्या निरोध प्रतिसंख्या निरोध कैसे अभी सुख के प्रकार से हम बताएंगे तो प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोध तो निरोध निरोध मान अभाव और आकाश रूप ये तीनों से अतिरिक्त जितने भी हैं क्षणिकब्द से।, से कहा गया अभाव शब्द से कहा अभाव को निरोध शब्द से कहा अभावश्य नित्यत्वी कारण इसको नित्य स्वीकार किया है अभाव को नित्य स्वीकार किया और तद से ज्ञान से और ज्ञान अभिन्न होता है ज्ञान उनके मत में किसे जैसे अविन्न अभाव ज्ञ है उनके मत में तो उससे अविन्न जो ज्ञान होगा वो नित्य होगा तो नित्य से अविन्न होगा वो भी नित्य होगा नित्य का नाश नहीं हो सकता तो सुसूप तद अभिन्न से ज्ञान से आप सुसूप सुसूप्त में अस्तित्व होगा ही क्योंकि ज्ञा अभिन्न ज्ञान जब ज्ञ है सुसूप्त में क्या है अभाव रूप ज्ञ है तो तद अभिन्न जो अभिन्न जो ज्ञान होगा वो भी सब तो है उसके अस्तित्व है कैसे ज्ञान नहीं बोलते हो ठीक mm -hmm. है और नित्य तुमसे तो प्राप्त तो जो, जो अभाव नित्य है ज्ञ तो उसे अभिन्न ज्ञान नित्य होगा या नित्य होगा नित्य ही होगा उसके अस्तित्व भी प्राप्त तो होता है और ये नित्यत्व तो भी प्राप्त तो होता है एक कहा नौ करके एक बोला था भाष्य में न अभाव से अभी गये तो अभिवाद बहुत धोने अभाव को भी ज्ञा माना हुआ है अभाव को, को भी माना हुआ है नित्य भी माना हुआ है इसलिए अव्यतिरिक्त अभिन्न है यदि ज्ञान तो उसको भी नित्यम कल्पित कल्पना करनी पड़ेगी ज्ञान की भी फिर सुषित में ज्ञान नहीं होता कैसे बोलते हो ठीक है ठीक है तिप्पणी चार की पहले चार की टिप्पणी देखना त्रयम आह प्रति, प्रति संख्या इत्यादि कहा तत्र देखो बुद्धिपूर्वकों नाश है प्रतिसंख्या निरोध जैसे घट को हम फोड़ देते हैं नष्ट कर देते हैं बुद्धिपूर्वक काम करते हैं जान बुझ करेंगे तोड़ नाश कर देते हैं उसको वो लोग कहते हैं प्रतिसंख्या निरोध प्रतिसंख्या निरोध इसका नाम है जो तो बुद्धिपूर्वक नाश होगा लय करेंगे बुद्धिपूर्वको नाश हो नाश प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या अभाव ये अभाव हो जाता का तो वो एक ये है मान बुद्धिपूर्वक नाश कर देना ध्वंस कर देना अच्छा दूसरा स्वरस मंगुराणाम स्तंभ आदि नाम तीन का आदि स्तंभ नहीं है यह स्तंभ स्तंभ बोलते हैं स्तर को तो आदि को तो स्वरसंगणा क्षणिक जो उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं ऐसे पदार्थ हैं उनको नाश करने नष्ट हो जाते हैं ऐसे जो वस्तु हैं ना, स्तंबादि स्वतो नाश हो स्वतः नष्ट हो जाता है उसको कहते हैं अप्रति संख्या निरोध दो निरोध हो जाता है निरोधानी अभाव एक तो बुद्धिपूर्वक अभाव किया जाता है वस्तु को नष्ट कर देते हैं एक स्वतः नष्ट होने वाले वस्तु है स्तंभ आदि जो तीन के आदि होते हैं स्वतः सुख जाते हैं नष्ट हो जाते हैं तो दो प्रकार का अभाव हो गया और आवरण अभाव आकाशन आवरण के जो अभाव को आकाश मानते हो ये दीवार आवरण है ना ये आकाश नहीं आवरण का अभाव है या कहीं भी चलो फिर कुछ नहीं करेगा इसका नाम है आकाश अभाव रूप मानते हैं आकाश लोग भाव पदार्थ नहीं मानते बहुत लोग आवरणाभाव यही है आवरणा भावश आकाशन अभाव त्रम तीन प्रकार के इनका अभाव होता है ये तीन प्रकार ये तीनों प्रकार के अभाव नित्य हैं इनके नित्य है तीनों प्रकार के अभाव नित्य है और बाकी इनसे अतिरिक्त जितने पदार्थ है वो बुद्धि बोते हैं केवल क्षणिक है ऐसे मानते हैं एक कहा तमते तनवते तुच्छेह अभाव जो है। है। होता है उनको मतलब तुच्छ बनाता है जैसे हमारे यहाँ बंदिया पुत्र आदि को तुच्छ मानते हैं शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता ब्रह्म सूत्र के भाष्य पढ़ना पड़ेगा उस सूत्र का भाष्य पढ़ना पड़ेगा वहाँ पश्चिट है करके टिप्पणी कार लिख रहे हैं ब्रह्म सूत्र है प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति अविच्छेद ऐसा सूत्र है ब्रह्म सूत्र है प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या का निरोध की अप्राप्ति है अविच्छेद संसार हमेशा चल रहा है तो कहते हो विरोध हो जाता है ऐसा बनेगा नहीं प्रतिसंख्याख्या प्रति का निरोध होता है ऐसा नहीं क्यों अभिच्छेद अभिच्छेद न चल रहा है ऐसा सिद्धांत सिद्ध आगे करेंगे सूत्र टिका दो सूत्र के भाष्य है टीका है उसने इसके प्रष्टीकरण किया है ये प्रतिसंख्या क्या है अप्रति संख्या अनुरोध क्या है और आवरण भाव को आकाश मानना इत्यादि बहुत मत तो का खंडन करते हुए वहां स्पष्ट किया हुआ है ऐसा कहा अच्छा ठीक है अब देखें। ज्ञानस्य अभाव अभिन्न अभावत्व एवं सियात न तो भावत्व न पूर्व पक्ष कहता है महाराज ज्ञाभाव के द्वारा ज्ञाना सिद्ध करना है सुसुक्त सर्वम शून्य कहना है तो गे अभाव वो जो ज्ञान उस काल में अभाव से अभिन्न हो रहा है किससे अभिन्न हो रहा है ज्ञेय के अभाव से अभिन्न हो रहा है अभाव जो होता ज्ञान जो होता है गे से अभिन्न होगा किंतु उस काल में ज्ञेय क्या है वहां अभाव गे तो वह सुख है तो वो गेय है तो उसके साथ अभिन्न से ज्ञान में अभावत् ये उनका कहना है ज्ञान से अभाव अभिन्नत्व ज्ञान उस काल में अभाव से अभिन्न होकर बैठा हुआ क्यों गेय बना हुआ है वहां अभाव कोई विशेष वस्तु तो है नहीं अब तो गे अभाव है वो गेय बना हुआ है अभिन्न अभावत्व में वह ज्ञान में अभावत्व धर्म रहेगा क्या रहेगा उसका अभावत्व में न तो भावत्व भावत्व नहीं रहेगा ज्ञान को भाव नहीं मान समाएंगे क्यों अभाव से जो अभिन्न हो रखा है अभाव ही होगा भावतना सब नित्य भाव भाव रूप होकर के सब तो अस्तित्व होना नृत्य होना संभव नहीं अभाव रहेगा यदि वो कहें ये ये जो ऐसा शंका करके संका कोई करे बहुत लोग करे तो उसके उत्तर देते हैं अभाव से आप ज्ञान अभिन्न अभावत्व अभाव भी तो फिर ज्ञान से अभिन्न होने से फिर अभाव नहीं रहेगा अगर ज्ञान अभाव से अभिन्न होने से अभावत्व होता है अभाव बनता है तो ज्ञान और अभाव एक ही हो रखा उसका काल है, तो अभाव भी तो ज्ञान से अभिन्न होने से फिर भाव क्यों नहीं होगा अभाव जब ज्ञान भाव पदार्थ अभाव से अभिन्न होकर के अभाव हो सकता है तो वो जो अभाव है वो भी ज्ञान से अभिन्न होने के कारण भाव क्यों नहीं होगा क्या क्या है इसमें क्या उत्तर पद ये वेदांति तद अभावश्य भाषण में कहा था ज्ञान में जो गय का अभाव है वो तो ज्ञान रूपी हो गया ना तुम्हारे तो मत के आधार पर क्यों ज्ञान को ज्ञान से अभिन्न मानते तो हो तो अभिन्न होगा अभाव अभावत्म भाग मात्र फिर तो वो भाव रूप ही हो गया इसलिए अभाव का वाणी केवल शब्द प्रयोग मात्र हुआ यहा था की का मत टिप्पणी पांच की टिप्पणी न तो भावत्वे न न तो भावत्वे ना ये पूर्वादी ने कहा था कि ज्ञान से अभाव अभाविन्न अभाव ज्ञान जो है ना अभाव से अभिन्न वन से अभाव है भाव नहीं जो कहा टिप्पणी अभावेण सत्वे उनका कहना है नित्यत्व न ऐसे दो पद नहीं एक पद है तृतीयांत है वो वो बौद्धों का कहना है अभावत्व रूपे न सत्वे अभाव रूप से होने पर ज्ञान वहा अभाव रूप में होने पर नित्यत्व न सत्य भी नित्यत्व होने पर भी कोई आपूति नहीं आएगी नित्य वाले बना रहे अभाव को नित्य मानते हैं बौद्ध लोग किन्तु अभावत्व अभाव दिख रहा हम ज्ञान ये उन्होंने कहा तथा अभाव तथा ज्ञान भी दिखते हैं इसलिए अभावी है ज्ञान ज्ञान माने ज्ञान नहीं अभाव रूप में है, है ये उनका कहना है उसका अनुशोषित अभावत्वे अभाव रूप से ज्ञान है ऐसा कर ज्ञान नहीं है तो इसके उत्तर में कहते हैं तो तद अभाव से इत्यादि का टीका देखें अनित्यत्व से ज्ञान बा मात्र में वह फिर तुम मानते हो कि ज्ञान अनित्य है करके मानते हो और शब्द प्रयोगी वक्यों अभाव को नित्य मानते हो जो अभाव बना हुआ सुश्रुति में उससे अभिन्न ज्ञान नित्य होगा कि अनित्य होगा नित्य ही होगा नित्य से अभिन्न नित्य ही होगा अनित्य कहना फिर बाणी का शब्द मात्र है अनुसंख्या बाणमात्रेणा भी अभाव से अभाव ज्ञान अनित्य ज्ञान अनित्य अनित्य से अस्मत सिद्धांत सिद्धिशंका वो कहते हैं बाणी से भले होगी तो हमारी सिद्धांत की सिद्धि हो जाएगी हम कहते हैं ज्ञान ज्ञान से अभिन्न होता है तो सुध में ज्ञा अभाव बना हुआ है उससे अभिन्न होने से अभाव अभावी हो जाएगा हमने जो जोगा सिद्ध तो हो जाएगा ये वो बांगी बल्ले हो शब्द मात्र से हो अभाव से अभावत्व अभाव को अभाव रूप से लेंगे हम सुशुद्ध में किस रूप से अभाव रूप से नहीं लेंगे तो अभाव से अभिन्न भी अभावी रहेगा ज्ञान अभावी हो जाएगा अभावत्व ज्ञान अनिप्य और ज्ञान में अनित्य ना अनित्य होने से सिं अस्पत सिद्धांत सि ज अन्य हो गया ना वो तो अभाव नित्य हो रहा है ज्ञाना भाव हो गया ज्ञान अभाव से अभिन से अभाव रूप में नित्य है अपने रूप से अनित्य है तो ज्ञान अनित्य ये सिद्ध हो जाएगा हमारे सिद्धांत की सिद्धि हो जाएगी ये संग करे तो कहते नाम मात्र एक आभाष से नाम मात्र से ऐसा बोल देने से भाव पदार्थ को अभाव बोलने से हमारा कुछ बिगड़ने वालों नहीं ये कहा था नाम मात्र वास्तव ना, नित्यत्वादि विरोधाभावात केवल नाम मात्र दोगे तुम अभाव नाम दे दोगे भाव ज्ञान को इतने मात्र से अनित्यत्वादि विरोधाभावात वास्तव नित्यत्वादि विरोध वास्तव नित्यत्तव नित्यत् आदि का विरोध नहीं होगा सत्व तो ज्ञान का सत्व तो इत्यादि का विरोध नहीं होता इसलिए अस्माक न सिद्धांत करते हमारी कोई क्षति नहीं होगी न क्षति हमारी कोई हानि नहीं ये कहा अभाव नाम इत्यादि अभाव नाम मात्र अध्यारोपे न किंचित छन इत्यादि था अभाव नाम का आरोप मात्र से ज्ञान को बिगड़ने वाला को नहीं हमारा कुछ निगड़ेगा एक कहा था उसके लिए अनित्य नाम इत्य द्रष्टव्य उसको अनित्य भी बोलोगे तो अनित्य नाम अनित्य नाम करने से भी ज्ञान अनित्य नहीं होने वाला नित्य ही रहेगा अब आगे शंका है गुरुवादी की तद दोष परिहार्थम दोष दिया सिद्धांत ने क्या जब ज्ञेय से अभिन्न होने से ज्ञान को अभाव माना जा सकता है तो ज्ञान और एक ही मान रहे हो तो ज्ञान से अभिन्न होने से उस अभाव को भी ज्ञान क्यों नहीं माना जाए भाव पदार्थ क्यों नहीं माना जाए ये सिद्धांत ने तर्क दिया ये दोष आ उनके मत में यह दोष के खंडन के लिए बहुत तो कुछ बोला चाहता है यह दोष परिहार इस दोष को हटाने के लिए ज्ञेय ज्ञिया अभाव से यद्यपि ज्ञेय है अभाव हम ज्ञेय मानते हैं अभाव को अभाव ज्ञेय ज्ञाने पर भी ज्ञान अभेदो निक्रिय भी ज्ञान का अभेद हम मानते नहीं ज्ञान से भिन्न है वो होने पर भी अभाव ज्ञान से भिन्न है ऐसा मानेंगे पहले अभिन्न मान रहे थे अब आपत्ति आ गई तो ज्ञान से भिन्न है और ज्ञा ज्ञान अभेदो न अंगीकृत ज्ञान का अभेद स्वीकार नहीं किया जाता है क्या ज्ञाया तो अभाव से अभाव ज्ञाय पदार्थ है होने पर भी ज्ञान का अभेद हम स्वीकार नहीं करते न अंगीकृत यदि शंक यही शंका करता है भाष्य में भाष्य में कहा बहुतों की शंका है कहते हैं अर्था अभाव ज्ञपिशन ज्ञान व्यतिरिक्त चेत अभाव जो है ना ये ज्ञ होता हुआ भी य है होते हुए भी वह ज्ञान व्यतिरिक्त ज्ञान से पुस्तक है अलग है भिन्न है ऐसा बोले यदि भिन्न है तो कहते फिर नतर नी ज्ञान गया भाव ज्ञाना भाव फिर सिद्धांत तब तो, तो फिर ज्ञेय के अभाव से ज्ञान का अभाव से तो नहीं होगा अगर ज्ञेय भिन्न है ज्ञान से भिन्न है तो एक के अभाव होने से दूसरे का भिन्न ही रहेगा तो फिर गय के द्वारा ज्ञान अभाव कैसे सिद्ध करोगे <misterius> भिन्न वस्तु के नौने से भिन्न वस्तु भी नहीं होगा क्या गाय के नौने पर भैंस भी नहीं रहेगी फिर ज्ञेय भाव के द्वारा क्या अभाव की सिद्धि नहीं कर पाओगे तो भिन्न के तो यही कहा सिद्धांत नी गया भाव है ज्ञाना भाव फिर तो फिर गय के अभाव से ज्ञान अभाव की नहीं कर पाओगे तो सुसुद्ध ज्ञाना भाव सिद्ध करते हो किस सेतु से भाव के द्वारा तो ग्य अगर ज्ञान से भिन्न गेह तो भिन्न वस्तु के अभाव से भिन्न वस्तु का अभाव सिद्ध हो ही नहीं पाएगा ये कहा भाषा में कहते हैं ज्ञेम ज्ञान व्यतिरिक्तम वो बहुत तो बोलते हैं हम हमारा कहना यह ज्ञेय तो ज्ञान से अतिरिक्त होता है वह ज्ञान से अतिरिक्त है तो अभिन्न है ज्ञो होगा वह ज्ञान से भिन्न होता है हमारे पता ऐसा है और ज्ञान जो होगा ज्ञा से अभिन्न होता है यदि ऐसा बोले बौद्ध ये शंका है ज्ञम ज्ञान व्यतिरिक्तम तो ज्ञान से भिन्न है बौद्ध बोलेगा न तो ज्ञान हूं ज्ञान से भिन्न तो नहीं है, है हो सकता है ऐसा ग्यय जो होगा ज्ञान से भिन्न है यह व्यक्ति इससे भिन्न है किंतु ये व्यक्ति इससे भिन्न नहीं है ऐसा बोलना पड़ेगा अरे ये भिन्न है तो यह भी भिन्न होगा यदि वो बोले ज्ञे ज्ञान या व्यतिरिक्तम तो ज्ञान से पृथक है अलग है भिन्न है न, न ग्यान ग्यान ग्यान तो ज्ञान व्यतिरिक्तम ज्ञान ज्ञाय से भिन्न नहीं इति चेत ऐसा बौद्ध शंका करे तो सिद्धार्थ ना ऐसा नहीं होगा शब्द मात्र केवल शब्द प्रयोग होगा यही इससे भिन्न है और वो उससे भिन्न नहीं है केवल शब्द मात्र है ये युक्ति से सिद्ध होने वाला नहीं है शब्द मात्र विशेष अनुपति इसमें विशेष हेतु नहीं मिलेगा इससे ये भिन्न होता है और इससे अभिन्न होता है कहना विशेष हेतु नहीं विशे आ, विशे है विशेष अनुपत्य विशेष तीन नंबर टिप्पणी शब्द मात्र विशेष संपत्ति अनुपत्य ज्ञान और ज्ञाय में विशेष सिद्ध नहीं हो पाएगा तुम ये बोला चाहते हो ज्ञ तो ज्ञान ज्ञान से अभिन्न है और ज्ञाय ज्ञान से भिन्न है ऐसा कहना विशेष तर का नहीं जैसा विशेष ज्ञान और ज्ञाय में दोनों में विशेष हेतु नहीं मिलेगा ये माने ज्ञान ज्ञान से अभिन्न हो और ज्ञेय ज्ञान से भिन्न हो इसमें विशेष हेतु ये कहा भाष्य में कहते हैं आगे ज्ञा, ज्ञान ज्ञेय ज्ञान और एकत्व से ज्ञेय और ज्ञान को जब तुमने एक मान लिया क्योंकि ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न कह रहे हो एकत्र माना की नहीं माना ज्ञान और ज्ञेय ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न है ऐसा मान लिया जब अभेद मान लिया है ज्ञान ज्ञेय और एकत्र से एकत्र स्वीकार यदि किया जाता है द्वारा ज्ञान और ज्ञी है करके माना जाता है तो ज्ञान ज्ञान व्यतिरिक्तम और फिर शब्द बोलना बनेगा नहीं ज्ञान जो होगा जब एकत्र तो स्वीकार कर दिया ज्ञान ज्ञाय से अभिन्न होता है करके मान लिया है तो मैंने एकत्र स्वीकार कर लिया है जब एकत्र स्वीकार कर लिया तो फिर ज्ञानम ज्ञम ज्ञान व्यतिरिक्तम ज्ञानम ज्ञा व्यतिरिक्तम नब्दमात्र शब्द मात्रम तो शब्द मात्र ही है।, है और ज्ञान से अभिन्न होता है शब्द मात्र है कैसा है शब्द मात्र शब्द मात्र प्रयोग ही है यह कैसा कोई बोले जैसा ये बोलता हो क्या बोलता हो बन्नी अग्नि व्यतिरिक्त हो अग्निर न बनने व्यतिरिक्त है कैसा बोलता हो जो बन्नी है वो अग्नि से भिन्न है और जो बन्नी है वो अग्नि से अभिन्न है ऐसा बोलने में जितना होगा ऐसा ये बात कोई बोलता हो बन्नी अग्नि व्यतिरिक्त बन्नी जो है ना अग्नि से भिन्न है और अग्नि न बनने व्यतिरिक्त जो अग्नि है वो बन्नी से अतिरिक्त नहीं है ऐसा कहना जैसा है अभी जैसा ऐसा बोलना वैसे ही स्वीकार किया वो तो तुम कहना हो अभेद भी मानते हो भेद भी मानते हो ज्ञान ज्ञाय से अभिन्न है अभिन्न है तो फिर ज्ञ से भिन्न ज्ञान कैसे होगा यह तो वैसे कहना है जैसे अग्नि बन्नी से भिन्न है और बन्य अग्नि से अभिन्न है कहना जैसा होगा ऐसा हो सकता है क्या इसी प्रकार ज्ञ ज्ञेय ये तो ज्ञान से ज्ञाभाव ज्ञाना भाव अनुभव और ज्ञेय से अतिरिक्त मानव के ज्ञान को ज्ञ से अतिरिक्त मानव के ज्ञान को तो स्थिति में तो ज्ञान ज्ञायक ज्ञान को ज्ञान अतिरिक्त मान्य पर तो ज्ञाभाव ग्या के अभाव के द्वारा की सिद्धि नहीं हो पाएगी अच्छा टिप्पणी एक नंबर टिप्पणी टिप्पणी ग्या, न तो ज्ञान ज्ञत पर पूर्वादि जो कहा था ना ज्ञान व्यतिरिक्तम न तो ज्ञान जो कहा था उसके तात्पर्य शब्द था ज्ञा ज्ञान से व्यतिरिक्त तो होता है और ज्ञान ज्ञान से व्यतिरिक्त तो नहीं होता ऐसा पूर्व mm -mm. पंक्तिभाष्य की है उसी का ही परिवश्यता निश्चित सारा से जो निकला उसको बताते हैं क्या बताते हैं ज्ञा ज्ञान तुम चेत एकत्व से तो अभिगम तिथि जब एकत्व स्वीकार कर दिया किस पक्ष में ज्ञान ज्ञा अभ्युक्तम करके मान लिया ज्ञान ज्ञान से अभिन्न होता है मान लिया फिर ज्ञ ज्ञान से भिन्न होगा कहना नहीं बनेगा ये टिप्पणी में बोल रहे ज्ञ ज्ञान और एकत्व से तो अभिगम इत्यादि से ये सिद्ध किया पूर्वादि के जो पूर्व कहा था कि ज्ञ ज्ञान से भिन्न होता है और ज्ञान ज्ञान से अभिन्न होता है इस पक्ष में खंडन कर रहे हैं एक बता अच्छा ठीक देखे। ग्या है देखें तभी ज्ञान गया भिन्न हेतु ना सुसुप्त ज्ञाना भाव न सिद्ध अगर भिन्न पक्ष मानोगे ज्ञ ज्ञान से भिन्न है ऐसा मानोगे तो फिर सुसुक्ति में ये जो गया भिन्न ज्ञ से भिन्न गया तो हेतु के द्वारा ज्ञान का भाव सिद्ध नहीं कर पाओ क्यों ज्ञ को भिन्न कर दिया तुमने ज्ञान से फिर ज्ञ से अभिन्न मान करके जो सुसुप्ति में ज्ञानाभाव सिद्ध करते थे वो सिद्ध नहीं हो पाएगा यही टीका बोल रहे हैं तभी तब तो गया विभिन्न हेतु ना जो गय से अभिन्न हो गया ज्ञान क्योंकि ज्ञानम ज्ञान गिन्न बोला हुआ तब ने इस हेतु के द्वारा सुसुप्ते ज्ञाना भाव हो न सिद्ध सुसुप्ते उसने ज्ञानावाप की सिद्धि नहीं होगी क्यों अभिन्न हो गया भिन्न गया हेतु ना यह कहा न सिद्ध पटादी अभावे नज ज्ञाना भावा तो भाव सिद्धौभाव सिद्धि है तस्वत्वाभाव देखो घटादि का अभाव है सुश्रद्धि काल में सिद्धांत बोलते हैं विशेष ज्ञान का तो अभाव है घटपटादी किसी का ज्ञान नहीं होता सुश्रुद्धि अवस्था में घटादी अभावे ना घटादि के अभाव के द्वारा तज ज्ञाना भाव सिद्धौ घटादि ज्ञान का अभाव सिद्ध हो जाएगा क्यों विषय नहीं है तो तत उस विषय का ज्ञान का भी अभाव सिद्ध होने पर भी संपूर्ण विषयों का ज्ञान का अभाव है विशेष ज्ञान का अभाव कब में क्यों विषय नहीं है घटाधि अभाव है ना घटाधि के अभाव होने से सुसुप्ति अवस्था में तद ज्ञान अभाव सिद्ध हो भी तत् घटादि के ज्ञान का अभाव सिद्ध होने पर भी घटाधि का ज्ञान नहीं है सिद्ध होने पर भी अभाव ज्ञान अभाव अभाव ज्ञान का अभाव सिद्ध होने से किस अभाव ज्ञान का अभाव असिद्ध है वहां अभाव ज्ञान अभाव ज्ञान का ज्ञान है वहां अभाव का अभाव ज्ञान अभाव असिद्ध अभाव ज्ञान का अभाव असिद्ध है मान अभाव ज्ञान है वहां किसका विषय का ज्ञान नहीं तो अभाव का ज्ञान है अभाव ज्ञान का अभाव असिद्ध है अभाव ज्ञान का अभाव नहीं उसका अर्थ अभाव ज्ञान का क्या ज्ञान है असिद्ध है अभाव अभाव ज्ञान का जो अभाव ज्ञाना भाव बोलते हो ना उसका अभाव असिद्ध है अभाव ज्ञान का अभाव क्यों अभाव का ज्ञान है उसका असिधे तस्विन्नवात भावात् और जो अभाव ज्ञान का ज्ञान होगा अभिन्न होता ही नहीं होगा न्याय ज्ञाय अभाव है ज्ञान अभाव इसलिए तब तो फिर ज्ञाय के अभाव ज्ञान अभाव नहीं मान सकोगे क्योंकि तुमने जब मान लिया ज्ञिस ज्ञान अव्यतिरिक्त है अभाव जो है ज्ञाय होता है भी ज्ञान से मान लिया फिर वह ज्ञाय अभाव से ज्ञान अभाव सिद्ध नहीं होगा ये बताए ठीक है अभावश्य गयश ज्ञान भेदे अभाव जो है ज्ञ है मानी सुशुद्ध में जो ज्ञान ज्ञान अभाव होगा वो भी ज्ञ है अभावश्य ज्ञ ज्ञान अभाव जो ग्यय पदार्थ मान करके ज्ञान का भेद मानोगे जो होता है ज्ञान से भिन्न होता है तो अभाव भी ज्ञ है तो भिन्न यदि हो गया भाव तो भावस्या तो अभिन्न आवश्यकता है अभाव ज्ञा तो वो जो अभिन्न आया हुआ ज्ञान के तरफ से उसको भाव क्यों नहीं माना जाएगा वहां एक विशेष हेतु अभाव हेतु तथा ज्ञाना ज्या भाव सिद्धि तथा च न गया भाव ज्ञानावशि इसलिए भाव के द्वारा ज्ञाना भाव की स्थिति नहीं कर पाओगे आप ये कहा न्यादि कहा भाष्य विशेष पांच की टिप्पणी अभाव से, से ज्ञान है अभाव ही ज्ञान भिन्न होता है भिन्न बना भी रहा अभाव ही ज्ञान भिन्न होगा अभाव ज्ञान होगा ऐसा नहीं ऐसा माने विशेष कोई तर्क नहीं आएगा कोई विषय विशेष रूप नहीं नचा अभावत तुम्हें उपाधि हमको तो बोलेगा हम अभावत उपाधि देंगे अब भाव बाने में अभाव को भाव बनने लग जाएंगे तो अभावत तो आ जाएगा माने साध्य व्यापक उसे भी साधना व्यापक तो उपाधि साध्य जहां हो वहां रहता हो और जहां हेतु हो वहां न होता हो उसको कहते उपाधि साध्य साध्य का व्यापक हो यित्र साध्य हो तथा उपाधि और यत्र हेतु तत्र उपाधि अभाव ऐसा बने तो शांति का व्यापक हेतु का व्यापक हो जाता है वो उपाधि वो बहुत बोलने सकते है यही कहा जाए उपाधि नहीं न सक्यम बहुत पक्ष तरत्व एक पक्षय तरत्व तो देखो सारे हनुमान में बनने वाली उपाधि होता है उसके समान हो जाएगा अभावत तो उपाधि कैसे पक्षय तो क्या है पर्वतोवनवात यह सदहेतु है कि असद हेतु है सदहेतु है यहाँ भी उपाधि मिल जाएगी और सोपाधि को हेतु में पहुंचाने की तरीका है हो सकता है एक पक्ष है सारे अवमान बन जाता है तत्व क्या है देखो साध्य हमारा है पर्वतो वर्ण्यमान बन साध्य है हेतु धूम है तो यत्र बननी तत्र तत तो पक्षय तरत्व में जाओ महानस में जाओ बनि है कि नहीं मानस में पक्षय है कि नहीं पक्ष है कि पक्ष से इतर है मानस पक्ष बैठा हुआ है मानस पक्ष तो संदिग्ध तो शादी पक्ष है यही होगा किंतु पक्ष आ जाएगा किस में मानस में मानस मानस के पक्ष तत्व बैठा हुआ है उपाधि जो बनाया जा रहा है यह तो क्या है ठीक है यत्र यत्र धूमा तत्र तर पक्ष तत्व है कि नहीं पक्ष में नहीं है पक्ष में है क्योंकि हेतु तो निश्चित होता है ना पक्ष में पक्ष में है पक्ष में पक्षय तरत्व नहीं रहेगा तो साथ का व्यापक भी बन रहा है इस हेतु का रहा है तो सौपाधिक हेतु हो जाएगा धोम हेतु स्थिति में सौपाधि को सौपाधि को हेतु व्यापक सिद्धांत आवास में पहुंच जाएगा कोई भी अनुमान समाप्त हो जाएगा पक्षय तरत्व को यदि उपाधि माना जाए कोई अनुमान कर नहीं सकता इसलिए पक्ष तरत्व को उपाधि कोई भी नहीं मानते बता दिए सिद्धांत ने चार भी है अभाव ज्ञान अभाव असिधे अच्छा पूर्ववादी बोलते नंग इधम अयुक्तम अभाव ज्ञान का अभाव असिध है माना अभाव ज्ञान है कहना चाहते आप अभाव ज्ञान का अभाव असिध है माना अभाव ज्ञान है उसमें विषय न होना अभाव का ज्ञान है ये बोलना चाह रहे आप पूर्ववादी बोले का सिद्धांत क्या मानते सुशुद्ध में विशेष वस्तु न होने पर भी अभाव का ज्ञान तो है ना माने जागृत स्वप्न में भाव पदार्थों का ज्ञान था सुषुप्त में अभाव का ज्ञान होगा तो उसके ऊपर में आयुतम पूर्ववादी बोलता है ये ठीक नहीं महाराज अभाव का ज्ञान रहता है उसका सुषुप्त है क्यों उनके सुषुप्त में ज्ञान अभाव सिद्ध करके सर्वम शून्यम बनाना है उनके उत्तर ये शून्यवादी बहुत होगा सुषुप्त अवस्था दृष्टान्त बना करके ये वहां ज्ञान भी नहीं रहता है क्यों या नहीं तो ज्ञान भी नहीं है कहते सिद्धांत बोलते वहां भी गेय है कौन अभाव है कहा तो बौद्ध कहता है अभाव से ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं अभाव हम क्या मानते ज्ञान भिन्नत्व ना ये मानते हम ज्ञान से भिन्न है वो अभाव सुस्तुत अभाव ज्ञान नहीं मानते उसको ज्ञान भिन्नत्व नहीं तद अभाव उस अभाव में ज्ञान अभाव से जो सुशुद्ध अभाव में जैसे ज्ञाना भाव है ठीक इस प्रकार तत्स ज्ञान सब तुम तुम तो स्थिति में क्या होगा अभाव होने वस्तु होने पर ज्ञान लिया जा सकता कितु वस्तु नहीं है अभाव सिद्ध है इतिहास तथ तस्वत एक का बता तो दिया गया वो अभिन्न है तस्या अभिन्न भाव अभाव का जो ज्ञान होगा वह ज्ञेय से अभिन्नत्व का अभाव है माना भिन्न माना जाएगा जब ज्ञान से ज्ञेय ज्ञिन्न होता है तो ज्ञेय से ज्ञान में भिन्न होगा भिन्न है अभाव ज्ञेय है वहां ये सिद्धांतिका ज्ञान ज्ञा ज्ञान व्यतिरिक्तम अंगीकृत है बौद्ध बोलता है महाराज हम ज्ञय को ज्ञान से अतिरिक्त मानते हैं अस्माभि अंगीक्रियते हम यही मानते हैं ज्ञेय जो होता है ज्ञान से भिन्न होता है ज्ञान व्यतिरिक्त अंगी क्रिय हम स्वीकार करते हैं ज्ञेय जो होगा ज्ञान से भिन्न होता है तथा अभाव से में जो सकल विषय का अभाव होगा जो अभाव वही ज्ञेय है ज्ञ ब ज्ञान व्यति ज्ञान से अतिरिक्त है अभाव सुश्रुति काल में जो विशेष वस्तु का अभाव है वह अभाव ज्ञान से अतिरिक्त है क्यों ज्ञो होता है ज्ञान से भिन्न होता है हमारे मत में ऐसा बोल रहे हैं ज्ञेय ज्ञान से भिन्न होने से तद अभाव न ज्ञा ज्ञान व्यतिरिक्त मही कहते हैं तथा अभाव से ज्ञान व्यतिरिक्तव से पृथक होने से अभावत्वाद्य सिद्ध हो जाएगा उसमें किसमें कि ालीन जो ग्यय बना हुआ अभाव में ज्ञान से अतिरिक्त तो होने के का कारण अभाव तो ज्ञान से और ज्ञान जो होगा ना वो ज्ञाय से अतिरिक्त नहीं हो सकता इसलिए अभाव रूप में रहेगा ज्ञान उस काल में ये बहुतों का कहना है ज्ञो है ज्ञान से भिन्न होता है ऐसा मान रहे वो किंतु तो ज्ञान ज्ञाय से अभिन्न होता है ये तथाचा स्थिति में क्या निष्कर्ष से निकलेगा बहुत मत में ज्ञा ग्या अभाव है ज्ञान भाव सिद्धि जब तो ज्ञा के अभाव से ज्ञान के अभाव हो ही जाएगा जब ज्ञान पदार्थ नहीं अभाव है तो ज्ञान अभिन्न है उसे तो नहीं है तो वो भी नहीं है का नहीं है पर ज्ञान भी नहीं है सिद्ध हो जाएगा हम ज्ञान को तो ज्ञान से अभिन्न मानते हैं और ज्ञा को ज्ञान से भिन्न मानते हैं इसलिए भावगुरु भी नहीं बन पाएगा वो अभाव भी हो जाएगा और ज्ञा अभाव से ज्ञान अभाव की सिद्धि हो जाएगी निरुद्ध गति का संकट है कोई गति नहीं मिली चलने का रास्ता न मिले से ऐसा बोलता है निरुद्धा गतिर ऐसे निरुद्ध गति का जब तो आखिर में बोला कि हम तो तो ऐसा मानते हैं ज्ञ तो ज्ञान से भिन्न है किंतु ज्ञान ज्ञान ऐसे अभिन्न है हमारा कहना यह है निरुद्ध गति का बौद्ध संकत है जिसकी गति रुक गई कहीं चलने का रास्ता नहीं मिल रहा उसको बाड़ी बंद हो रही इसलिए ऐसा बोलता है ऐसा बोलना बनेगा नहीं जब यह पदार्थ ये पदार्थ से अभिन्न है तो फिर इससे वो भिन्न है कैसे माना जाएगा इससे अभिन्न होगा तो इसे भी अभिन्न ही होगा किंतु ये निरुद्ध गति कोई चलने का रास्ता नहीं मिला इसलिए ऐसा बोलता है शंकर बहुतों ने कहा था ज्ञे ज्ञान व्यतिरिक्तम न तो ज्ञान हम गेय व्यतिरिक्तम ज्ञ तो भिन्न है किन्तु ज्ञान ज्ञाय भिन्न नहीं विरुद्ध गति वाला है ऐसी स्थिति में सिद्धांत ने कहा न शब्द मात्र विशेष अनुपति शब्द मात्र प्रयोग हो है दो वस्तु है एक वस्तु को इसे अभिन्न मानना दूसरे को इसे भिन्न मानना ये तो शब्द मात्र है जैसे बन्नी अग्नि से भिन्न है और अग्नि बनि से अभिन्न है ऐसा बोलना जैसा होगा ऐसा ऐसे सिद्धांत ने था ठीक है देखिए ज्ञान से ज्ञा व्यतिरिक्ञान यदि ज्ञ से अभिन्न है ज्ञाया व्यतिरिक्ञ से यदि अव्यतिरिक अभिन्न है अवित्रेक होने पर ज्ञान ज्ञया वित्रेके, ज्ञान ज्ञाय से अभिरेक मान अभिन्न होने पर ज्ञापि ते अव्यतिरेक अवश्य न्यय भी, भी उससे ज्ञान से अभिन्न अवश्य होना पड़ेगा जब ज्ञान ज्ञ से, से भिन्न है अभिन्न है उस स्थिति में ज्ञाय को भी ज्ञान से अभिन्न अवश्य है दो व्यक्ति में एक इसे अभिन्न होगा और ये इसे भिन्न होगा ऐसा तो नहीं बनता अवश्यम भावा अवश्यम भावी है अन्यथा अगर एक व्यक्ति भिन्न होता हो दूसरा व्यक्ति अभिन्न होता हो ऐसी स्थिति हो तो उभर अत्यंत में से आदेश भिन्न हो तो उस स्थिति में अत्यंत भेद में भेद आता है अत्यंत जय गो और अत्यंत भिन्न होते दोनों गाय अलग भैंस अलग है उनमें भेद आता है तो ये दोनों में अत्यंत भेद में अभेदु होगी ये कह रहे सिद्धांत अन्य उभयोर अत्यंत भेद एवं आर्य दोनों में ज्ञान और ज्ञाय में अत्यंत भेद होगा फिर तभी तो भेद आएगा माना ज्ञ तो ज्ञान से अभिन्न ज्ञान ज्ञाय से भिन्न मान रहे हो तुम उस पक्ष में अत्यंत भेद सिद्ध होगा भेदा भेदयु विरोधा एक ही व्यक्ति में भेद और अभेद दोनों होने से विरोध होता है अभेद होगा तो ही होगा और विरोध होगा तो भेद होगा तो भेद ही होगा दोनों होना संभव नहीं है संभव नहीं विरोधा अनुपत्यूष्ट इसलिए ऐसा कहना बनता नहीं क्या कहना ज्ञाय ज्ञान से भिन्न है और ज्ञान ज्ञान से अभिन्न है ये पक्ष बनेगा नहीं ये खंडन करते हैं सिद्धांत कहा टिप्पणी छह सात छ ज्ञ से ज्ञान भेदे सदी जब ज्ञान ज्या से भिन्न होगा तो ज्ञान भी ज्ञाय से भिन्न होना पड़ेगा अवश्य भागीये वो ये सिद्धांतिक टिप्पणी में सात नंबर है ज्ञाना भेदो ज्ञ में ज्ञान का भेद है हम हमारा कहना है ज्ञाय ज्ञान भेद ज्ञान का भेद है सुश्रुति में जो अभाव है विशेष वस्तु का अभाव वो ज्ञाय बना हुआ है वहां ज्ञान का भेद है उसमें ज्ञाय आप भेद ज्ञान भेदो ज्ञान का भेद है वहां ज्ञान भेद और ज्ञान में ज्ञाय का अभेद है ये कह भेदा भेदा, भेदा, भेदा इस प्रकार से दोनों भेद और अभेद दोनों मान लिया जाए दोनों में क्या आपत्ति है ज्ञ ज्ञान से भिन्न है और ज्ञान ज्ञाय से अभिन्न है ये जो भेद और अभेद दोनों के दोनों मान लिया जाए आशाताम आशताम आशाताम आशताम आशाताम दुवचन है ऐसा मान लिया जाए अत्यंत भेदस्तु तो को तो अत्यंत भेद में ही बुद्धि होगी क्यों बोला आपने ये कैसे अत्यंत भेद होने की क्या जरूरत मान लिया जाए ज्ञ ज्ञान से भिन्न है और ज्ञान ज्ञाय से अभिन्न है भेदाभेद दोनों मान लिया जाए अत्यंत भेद होने की क्या जरूरत है करी, तो के ये, आसंक्या। आसंक्या, ये तो शंका करके कहा ये ये हेतु उसमें हेतु देते हैं क्या देते हैं भेदा भेदेद विरोधा भेद और अभेद दोनों विरोध होता है अनुभव इसलिए ठीक नहीं है ये व्यक्ति इसे अभिन्न है और ये इसे भिन्न है भेद और अभेद एक ही व्यक्ति में भेद होगा तो भेद ही होगा दोनों गा। अभेद होगा तो अभेद ही होगा एक सित्ता ने कहा भेदा नहीं टि, भिन्न ज्ञान, भेद ज्ञान होगा तुम्हारे मत में यही है ना ज्ञान अभिन्न है ज्ञान, ज्ञान का भेद अब ज्ञाय में क्या स्वीकार करोगे तुम ज्ञिन्न ज्ञान का भेद का ज्ञान भेदश्य गयोग ज्ञेय से अभिन्न ज्ञान का भेद यदि स्वीकार करोगे माने ज्ञेय ग्या ज्ञान नहीं है क्या मानते हो ज्ञा ग्या, ज्ञान नहीं नहीं कहा आया ज्ञेय में तो ज्ञान का भेद सिद्ध कर रहे हो ज्ञेय से अभिन्न मानते हो ज्ञान को और ज्ञेय को अलग मानते हो तो ज्ञेय से अभिन्न जो ज्ञान है उसका भेद गेय में जो लाते हो क्या लाते हो ज्ञा ज्ञान न ज्ञान ज्ञा मानते हो तो तो ज्ञेय से अभिन्न जो ज्ञान है ज्ञान को तो अभिन्न मानते हो ना उसका भेद ज्ञान ज्ञाय में लाना है ज्ञेय तो ज्ञान नहीं है ऐसा मान्य पर यह कहा ज्ञेय ज्ञाभि ज्ञान है भेद ज्ञ से अभिन्न ज्ञान का भेद ज्ञापि ज्ञ में मान्य पर माने ज्ञा ज्ञान नहीं है ऐसा मान्य पर माने ज्ञेय से अभिन्न ज्ञान का ज्ञान ज्ञ नहीं है ऐसा मानना है ज्ञ से अभिन्न जो ज्ञान है वो ज्ञाय नहीं है अभिन्न ज्ञान ज्ञेय ज्ञेय से भिन्न है ज्ञान से क्या है ज्ञेय भिन्न नहीं है अच्छा गेहिन्न ज्ञान भेदने पर एकत्र ज्ञेय ज्ञेय तो एक ही हो गया उसी ज्ञेय में ज्ञेय भेदा भेद हो विरुद्ध हो गय का भेद और अभेद दोनों मानना विरोध होता है प्रसक्त हो प्रशक्ति है नोपद्य ऐसा हो ही नहीं सकते दोनों नौपपद्य अत्यंत वेद यह विषय फिर में जब भिन्न मानना है ज्ञान को को से भिन्न मानना दोनों को अत्यंत भेद ही मानना पड़ेगा हो तभी होगा कभी ज्ञान का भेद आप सिद्धांत ठीक है हमें आगे बोलते हैं इदम उपलक्षण ये तो ना शब्द भात कहा उपलक्षण है विशेष हेतुपत्य तो कहा था इसमें कहते हैं ज्ञान से अभाव अव्यतिरिका नित्यत्वाधिकम चारे नित्य ज्ञान जो है ना अभाव अभ्यत गय का अभाव से अभिन्न माना है तुमने सुशुद्धि ज्ञान को ज्ञा क्या बना हुआ है अभाव सुशुद्धि के में विशेष वस्तु का अभाव वो ज्ञान जो है वहां अभाव से अभ्यत को रखा है विशेष ज्ञान के अभाव के साथ एकता माना है तुमने ग्यय अभिन्न होता है ज्ञान करके कहा इसलिए होने से नित्यत्वाधिकम चार ज्ञान नित्य भी हो अभाव को तुमने नित्य माना हुआ है को को तो हो, हो हो और को पड़ेगा। का त्रिन फिर नित्य का विनाश कहां से होगा सर्वो सर्ण कैसे बोलोगे ठीक है आगे यदि एक तत्व से परिहार आया तस्या क्रिया रहे इस दोष परिहार करने के लिए मानी ज्ञान भी ज्ञाय से भिन्न ऐसा मानोगे जैसे ज्ञान ज्ञ से भिन्न है उसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञाय से भिन्न है ऐसा मानोगे तरी न सुसुप्त ज्ञाना भाव सिद्धि फिर वह ज्ञान भाव के द्वारा ज्ञान अभाव की सिद्धि सुशुद्ध नहीं होगी भिन्न वस्तु के अभाव से भिन्न वस्तु के अभाव सिद्ध होता ही नहीं सिद्धि उपसंग्रह थी उपसंग्रह करते हैं ज्ञेत ज्ञान से ज्ञ ज्ञान वेदि से भिन्न मानोगे तो तो ग्या उत्पत्ति नहीं हो पाएगी सिद्ध है ये सिद्ध हो जाएगा कहा समय हो गया थे थे। ओम भद्रम करणे श्री देव भद्रम पश्यक्ष शिनेंगष्पालुशे पदे वित जलाय ओ श